आध्यात्म रामायण सुंदरकांड प्रथम सर्ग इुक् स्पष्ट शिखर कराग्रेण नज कपि कूर ग्य छाया छाया छाजा ग्रहो ग्रहीत ऐसा क कपिश्रेष्ठ हनुमान जी मैनाक का मान रखने के लिए उसके शिखर को केवल अंगुली से छूकर आगे चल दिए वे कुछ ही आगे बढ़े थे कि उनकी छाया को एक छाया ग्रह ने पकड़ लिया सिंह का नाम सा घोराम जल मध्य स्थित सदा आकाश गह सिंह का नाम की एक घोर राक्षसी थी जो सदा जल में रहकर आकाश में जाते हुए जीवों की छाया पकड़कर उन्हें खींच लेती थी और खा जाया करती थी तया गृही तो हनुमान चिंतयामा सवीजवान्ेदमेक वेगा विघ्नकारिण नैव तोप्यत्र विस्म मे प्रजाते एवं विचित्य हनुमान अथो दृष्टि प्रसारयत तत्वृष्वा महाकाया सिंहका घोर रूपिणी पपात सलिले तो इससे पकड़े जाने पर महापराक्रमी से हनुमान जी सोचने लगे यह ऐसा कौन विघ्न कारक है जिसने मेरा वेग रोक लिया दिखाई तो यहाँ कोई देता नहीं इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है ऐसे सोचते सोचते उन्होंने अपने दृष्टि नीचे की ओर की तो उन्हें वहाँ बड़े विकराल रूप और स्थूल शरीर वाली सिंहिका राक्षसी दिखलाई दी उसे देखते ही वे तुरंत जल में कूद पड़े और बड़े क्रोध से उसे लातों से ही मार डाला पुनरुत्न पुल पुनरुत्लोल्युद्य हनुमान दक्षिणाभिमुखो यक्षिण माशाद्य कुलम नाना फलद्रुम इसके पश्चात हनुमान जी फिर उछलकर दक्षिण की ओर चलने लगे और समुद्र के दक्षिण तट पर पहुंच गए जहां नाना प्रकार के फल वाले वृक्ष लगे हुए थे नानापक्ष मृगा किलतावृतर्श नाना नगर चित्रकूटाचलमूर्ध प्राकारे बहुत परीखास्वतक्षा कथम लंका चिंता पर और जो तरह तरह के पक्षियों और मृगों से पूर्ण तथा विविध भांति की पुष्पलताओं से आवृत्त था वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंकापुरी देखी जो सब ओर से अनेकों परकोटों और खाइयों से घिरी हुई थी उसे देखकर वे सोचने लगे कि मुझे किस प्रकार इस नगर में जाना चाहिए रात्रौ वेक्षा सूक्ष्मोहम लंका रावणपालिताम एवं विचिंत सिंका जगाम स फिर निश्चय किया कि मैं रात्रि के समय सूक्ष्म शरीर धारण कर इस रावण प्रतिपालित लंकापुरी में प्रवेश करूंगा यह विचार कर वे वहीं ठहर गए और फिर रात्रि होने पर लंका की ओर चले धृत् सूक्ष्म प्रवेश प्रतापवान् त्र लंका पुरी साक्षाद्राक्षसीवेशधारिणी प्रविश्त हनुमत दृष्टि लंका व्यतर्जयत कस्व वाणरूपेण वामना धृत्यलंकनी जिस प्रकार महाप्रतापी श्री हनुमान जी ने सूक्ष्मशरी धारण कर नगर के द्वार में प्रवेश किया उस समय वहाँ साक्षात लंकापुरी राक्षसी का रूप धारण किए खड़ी थी उसने हनुमान जी को नगर में जाते देख डांटा और पूछा तू कौन है जो इस रात्रि के समय मुझ लंकनी का अनादर कर चोर के समान वानर रूप से नगर में जा रहा है प्रविश्य चोर भद्रात्र किम भवान कर रोसता राक्षी पादेनाजगान और यहाँ तू तो क्या करना चाहता है ऐसा कह उसने क्रोध से आंखें लाल कर और उनके लात मारी हनुमान मुष्टिनाव्य हनत तदव पतिता भूमौ रक्तमुमती भृशम उत्थाय प्राहसालंकार हनुमंतम महाबलम हनुमन ग्रमजितालंका तब हनुमान जी ने उसकी अवज्ञा करते हुए उसे बाएं हाथ का घूसा मारा जिससे वह बहुत सा रुधिर भवन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी फिर कुछ देर पीछे लंकनी ने उठकर महाबली हनुमान जी से कहा हे hey हनुमान जाओ तुम्हारा कल्याण हो हे हेअन तुम लंकापुरी को जीत चुके पुरा ब्रह्मणा प्रोक्ता शिष्टा विंशति परेताजुगे दासरथी रायणों व्यय जनिष्य योग मया सीताजनकूभार हरणाथा प्राथि मैयावचे पूर्व काल में मुझसे श्री ब्रह्मा जी ने कहा था कि अट्ठाईसवें चतुर्युग के त्रेता युग में अविनाशी नारायण देव दशरथ कुमार राम रूप से अवतीर्ण होंगे और उनकी योग माया महाराज जनक के घर में सीता जी होकर प्रकट होंगी क्योंकि मैंने पहले कभी उनसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी सभार्यो राघवो भ्रात्र गति महावन त्र सीता महामोपिष्य पश्चाद्रावीण साग्रीवस्व भविष्य सुग्रीव जानक द्रष्टुम बानरा प्रषयती वे श्रीरामचंद्रजी भाई लक्ष्मण और भार्या सीता के सहित महावन दंधकार में जाएंगे वहाँ महामाया रूपिणी श्री जी को रावण हर ले जाएगा तदनंतर राम के साथ सुग्रीव की मित्रता होगी और सुग्रीव जानकी जी का की खोज के लिए वानरों को भेजेगा तत्रि को वानगम गें भर्षित सोपिता मुस्टिना उनमें से एक बानर रात्रि के समय तेरे पास आएगा वह तुझसे तिरस्कृत होने पर तेरे मुक्का मारेगा तेनाहता व्यथिता भविष्य यदा अनघे तद रावणस्ंतो भविष्यति न संशय हे अनघे जिस समय तू तो उसके प्रहार से व्याकुल हो जाएगी उसी समय रावण का अंत होगा इसमें संदेह नहीं तस्माया जिता लंका जिता सर्व तया लघ रावणातरवरे क्रीड़ा का नननमोत्तम अत हे निष्पाप हनुमान तुमने मुझ लंका को जीत लिया तो सभी को जीत लिया रावण के अंतपुर में एक अत्युत्तम क्रीड़ावन है तन्मध्ये शोक वनिका दिव्या संकुला अस्थित महावृक्ष शिष्पा मध्यगह उसमें दिव्य वृक्षों से संपन्न एक अशोक वाटिका है उसके बीचों बीच में एक अति विशाल शिष्पा शीशम का वृक्ष है तत्रस्ते जानकी घोर राक्षसी भी सुरक्षिता दृष्टव ग राघवाय नि श्री जानकी जी वहीं पर भयंकर राक्षसियों के पहरे में रहती है तुम उनका दर्शन कर शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी को उनका समाचार सुनाओ धन्याहम्य चिराय राघव स्मृति मसीपाचन तद भक्त संघोतिलभो मम प्रसिद ताम धातरती सदा आज बहुत दिनों से मुझे श्री रामचंद्र जी की संसार बंधन को नष्ट करने वाली स्मृति हुई है और उनके भक्त का अति दुर्लभ संग प्राप्त हुआ है अतः आज मैं धन्य हूँ मेरे हृदय में विराजमान वे दशरथ नंदन राम मुझ पर सदा प्रसन्न रहे उल्लंघते पवनात्मजैर धरासुताजा पुष्पोर वाखिभुज तेव्रम राम से तब दक्षांगमतीन्द्रिय पवन हनुमान जी के समुद्र लांघते ही पृथ्वी पुत्री श्री सीताजी और रावण की बाई भुजा और बाय नेत्र इस इंद्रिया श्री रामचंद्र जी के दाएँ अंग बड़े जोर से फड़कने लगे इस आध्यात्मरावायरी आध्यात्मरायु उमहेश्वर संवाद सुंदरकांडे प्रथम सर्ग